भारतीय दर्शन भगवद गीता में दार्शनिक विचार गीता के मुख्य उपदेश अर्जुन को अपने कर्तव्य अर्थात दुष्टों का नाश करने के लिए युद्ध करने का उपदेश भगवान ने तीन प्रकार से दिया है पारमार्थिक व्यवहारिक तथा सामाजिक पारमार्थिक दृष्टि से कोई मरता नहीं है आत्मा अव्यक्त अचल अजर अमर सत्य नित्य अचिंत्य व्यापक है जर्जर जर पुराने शरीर को त्यागना मरण है और दूसरे अच्छे शरीर को स्वीकार करना जन्म है इस संसार में किसी का नाम नहीं होता आत्मा का नाश किसी प्रकार से नहीं होता इन बातों को ध्यान में रखते रखने से यह विश्वास करना चाहिए कि कौरवों का नाश नहीं होगा केवल उनका स्थूल शरीर बदल जाएगा अतएव युद्ध करने में कोई दोष नहीं है जब हारिक दृष्टि से मान लिया जाए कि सभी जीव मरते और उत्पन्न होते हैं फिर भी ये सभी कौरव एक ना एक दिन अवश्य मरेंगे और इस समय तुम इनके नाश में एक निमित्त मात्र होते हो और भी एक बात है हे अर्जुन तुम छत्री हो क्षत्रियों के लिए धार्मिक युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद कर्म नहीं है इस प्रकार के युद्ध को पाकर छत्री लोग सुखी होते हैं अतएव ऐसे युद्ध के विमुख हो जाना तुम्हारे लिए अधर्म है अयस्कर है और पाप है तुम्हारी निंदा होगी इससे तो मरना ही अच्छा है फिर मरने के लिए ऐसे युद्ध के अन्यत्र कौन सा अच्छा स्थान तुम्हें मिलेगा इस युद्ध में मरने से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा इन बातों को सभी दृष्टिकोणों से सोचकर तुम्हें युद्ध करना उचित है परम पद के जिज्ञासु को अपने कर्मों के फल की इच्छा कभी न करनी चाहिए अनासक्त होकर कर्म को करते रहना चाहिए यद्यपि गीता में अंत में ज्ञान को ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और ज्ञान की ही प्राप्ति से परम पद की प्राप्ति होती है किंतु कर्म और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती बिना पराभक्ति के ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया जा सकता और यह भी सत्य है कि अनासक्त होकर कर्म किए बिना भक्ति नहीं मिलती इन तीनों का परस्पर अति घनिष्ठ और एक प्रकार से अविना अविनाभाव संबंध है भक्त और भक्ति की महिमा गीता में स्वयं भगवान ने अपने मुख से अनेक रूपों में दिखाई है भगवान ने कहा है कि वह परम पुरुष जिसके अंदर सभी भूत हैं और जिसने समस्त विश्व का विस्तार किया है केवल अनन्य भक्ति से मिलता है जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उनके हृदय में मैं निवास करता हूं और वे भी मेरे हृदय में रहते हैं भगवान के प्रति भक्ति होने के कारण ही अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन पाया इसी तरह से अनेक प्रसंगों में भगवान ने भक्त और भक्ति की महिमा का वर्णन किया है भगवान अपने भक्त का समस्त भार अपने ऊपर ले लेते हैं अनन्यास चिंत यंतों माम ये जनाह पर्युपाशते तेसाम नित्याभुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम अनासक्त कर्म की महिमा गीता में बहुत अच्छी तरह कही गई है किसी भी दशा में कर्म से च्युत न होना चाहिए किंतु अनासक्त होकर ही कर्म करना चाहिए साधक को काम क्रोध लोभ तथा मोह से दूर रहना चाहिए सुख और दुख में समान रूप से रहना चाहिए अपने इंद्रियों को तथा अंतकरण को अपने वश में रखना चाहिए भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए भगवान में ही आत्मसमर्पण करना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और भगवान के साथ अपने को एक समझना चाहिए जिज्ञासु या साधक पवित्र होकर एकांत में वास करे थोड़ा आहार करे कायिक वाचिक तथा मानसिक संयम करें और भगवान को छोड़ अन्य किसी वस्तु में आसक्त न हो अपने शरीर को इस प्रकार नियंत्रित करें कि जिससे अंतकाल में केवल उन्हीं भगवान का स्मरण हो इसके लिए जीवन भर प्रयत्न करना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के अंतिम क्षण में जो भावना हृदय में उत्पन्न होगी वही आगे के जीवन को बनाएगी यमयम वापि स्मरण भाव त्यजंत्यंते कलेवरम तम तमेव इति सदा तद्भावभावित शोक और मोह से जब लोग पीड़ित होते हैं तब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता और वे अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते जैसा अर्जुन को हुआ था उसी शोक और मोह को दूर करने के लिए गीता के उपदेश है यह बात भगवान और अर्जुन के प्रश्नोत्तर से प्रमाणित होती है उपदेश देने के अनंतर भगवान ने अर्जुन से पूछा हे पार्थ क्या तुमने एकाग्र चित्त से यह सब सुना क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया अर्जुन ने उत्तर में कहा हे अच्युत तुम्हारी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया मेरे मन में कुछ भी संशय नहीं रहा तुम्हारे कथन के अनुसार मैं कार्य करूंगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राण और अंतःकरण दोनों को एक साथ मिलकर साधना करनी पड़ती है यौगिक साधनाओं का अभ्यास आवश्यक है जिसमें आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग की प्रक्रिया का अभ्यास नियम पूर्वक करना चाहिए यही संक्षेप में गीता के उपदेश हैं इन्हें जान लेने से और कोई जानने का विषय रह ही नहीं जाता यह भगवान का अपना कथन है यज्ञात्वा नेह भूयोन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। निष्काम कर्म की महिमा बहुत बड़ी है गीता में इसी प्रकार के कर्म करने का उपदेश है जो कामना और अहमभाव का परित्याग कर कर्म करता है उसे ही शांति मिलती है वही परमानंद को प्राप्त करता है वही यथार्थ में पंडित है वही वस्तुतः संन्यासी है और उसे कर्मजन्य बंधन नहीं मिलता वह सभी पापों से मुक्त रहता है ऐसे ही कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होती है वही योग की सिद्धि को प्राप्त करता है वही सात्विक कर्म करने वाला होता है अतएव जो कर्म किया जाए उसके फल के लिए कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए और वह कर्म केवल कर्तव्य की बुद्धि से ही करना चाहिए सत्व रजस और तमस से बना हुआ मनुष्य का शरीर है जब तक मनुष्य के शरीर में रजोगुण रहेगा मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा ऐसी स्थिति में अपने कल्याण के लिए तथा लौकिक एवं पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान की प्रीति के लिए मनुष्य को सदैव निष्काम भावना से एवं कर्तव्य बुद्धि से ही सभी कर्म करना चाहिए